वन प्रभु ही पया दे देखा उपजाउरयति शोभ से खा सुरपतिन जरथ तुरत पठावा हर्ष सहित मातल लयावा तेज पुंजरथ देव्य अनूपा हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा चंचल मनोहर चारी मन देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हुआ फिर क्या था इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौसलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे रथा रूढ़ रघु नायक देखी धाये कपिबल पाये सही जम न जाय कफिन कमारी तब रावन माया बेसारी सो माया रघुबी रही बाची लक्ष्मण कपिन सोमानी साफर अनी अनुज सहित बहु कोशल धनी श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े वानरों की मार सही नहीं जाती तब रावण ने माया फैलाई एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा बहू राम लक्ष्मण देखि मरकट भालु मन, मर मन यतिप डरे जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहाँ सोत चित वहीं खरे निज से न छकित बिलोकी हसी सर चाप सचिस कौशल माया हरि हरि हर सकल मर बहुत बहुत से राम से राम लक्ष्मण वानर में मिथ्या डर डर ही गए लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहा खड़े देखने लगे अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कर कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर वाल चढ़ाकर पल भर में सारी माया हाली वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई बहुरे राम सब तन बोले बचन गंभीर द्वंद युद्ध देखु सकल श्रमित भये अतिबीर फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले हे वीरों तुम सब बहुत ही थक गए हो इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो असप क ही रथ रघुनाथ चलावा ले प्रचरण पंकज सिरनावा तब समनाहि रावण नाम जगत जस जाना लोक जा के बंदी खाना ऐसा कर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रस चलाया तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा उसने कहा अरे तपस्वी सुनो तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ मेरा नाम रावण है मेरा यश सारा जगत जानता है लोग तक जिसके कैद में पड़े हैं हर दूषण विराध तुम मारो बदहु ब्याध एव बाल बिचारा निश्चरन कर सुभट संहार हो कुंभ घन ना दि मार हो आज बयर सब ले जरन भूप भाज नहीं जा खलकाल हवाले कठिन रावण के पाले तुमने खर दूषण और विराज को मारा बेचारे बाली का ब्याज की तरह वध किया बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संघार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा अरे राजा यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा वैर निकाल लूंगा आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो सुनिचन काल बसन कह कृपा निधान सत्य सत्य सब तव प्रभुताये जल जन दिखाऊ मनुषाए रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवस जान कृपा श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है पर अब व्यर्थ बकवाद न करो अपना पुरुषार्थ दिखलाओ जनि जल पना कर सूज सुना सही नित्य सुनहि करहि क्षमान संसार महापुरुष त्रिविध पाटल रनस समान एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फल केवल लागहि एक कहहि ही करहें अपर एक करहें कह तन पागही दर्श बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता हूँ सुनो संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं पाटल गुलाब आम और कठहल के समान एक पाटल फूल देते हैं एक आम फूल और फल दोनों देते हैं और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं दूसरे कहते हैं और करते भी हैं और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं राम बचन सुन बेहसाम मोह सिखावत ज्ञान बजरुक नहीं तब डरे अब लागे प्रिय प्राण श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला मुझे ज्ञान सिखाते हो उस समय व्यर करते तो नहीं डरे अब प्राण प्यारे लग रहे हैं